शिवानंद स्मृति संग्रह श्री महापुरुष जी के साथ मेरा प्रत्यक्ष परिचय स्वामी देशिकानंद उन्नीस सौ चौबीस ईस्वी जुलाई के तीसरे सप्ताह में पूर्ण महापुरुष जी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य मुझे बंगलौर आश्रम में हुआ था वे उसी समय नीलगिरी के कुनूर नामक स्थान से लौटकर आए थे प्रबल वार्यु वर्षण के फलस्वरूप उस समय समस्त दक्षिण भारत में प्रचंड बाढ़ की तांडव लीला चल रही थी एक दिन महापुरुष जी ने मुझे बुलाकर पूछा मैं बाढ़ सेवा कार्य में जा सकूंगा या नहीं उनके प्रस्ताव पर मैंने जताया कि आश्रमाध्यक्ष के आज्ञा होने पर मैं अवश्य ही जा सकता हूं। दो दिन बाद आश्रमाध्यक्ष ने मुझे और स्वामी सुखानंद को बाढ़ त्राण कार्य में त्रिवेंद्रम जाने की बात कही तीन चार दिन के अन्तर महापुरुष जी का आशीर्वाद लेकर हम दोनों त्रिवेंद्रम के लिए मलावार मार्ग से रवाना हुए बाढ़ सेवा कार्य समाप्त कर लगभग एक वर्ष बाद मैं बेंगलोर लौटा और बेलूर मठ में महापुरुष जी के पास पत्र लिखकर मठ दर्शन की इच्छा व्यक्त पर कुछ दिनों के पश्चात महापुरुष जी की आज्ञा पाकर संभवतः 1925 सौ ईस्वी नवम्बर मास में मैं बेंगलोर से कलकत्ता के लिए रवाना हुआ रास्ते में मद्रास मठ में कुछ दिन रहकर मैं भुवनेश्वर गया इतने में महापुरुष जी से पत्र आया कि मैं श्री श्री के जन्मोत्सव के उपलक्ष में मठ आऊँ उत्सव के अभी कुछ दिन बाकी थे अतः मैं भुवनेश्वर आश्रम पहुंचा वहां पहुंचने पर मुझे पूरी धाम दर्शन का मौका मिला एवं श्री श्री रामकृष्ण कथामृत के लेखक श्री माँ के साथ भेंट हुई पूरी में बलराम बसु के शशि निकेतन भवन में मैं उनके साथ एक सप्ताह तक रहा सप्ताह भर ही श्रीमा के मुख से श्री श्री गुरु महाराज के संबंध में मुझे बहुत सी बातें सुनने को का मौका मिला बाकी समय ध्यान जप करते हुए मैंने आनंद में बिताया पुरी में श्रीमा के साथ वार्तालाप एक स्मरणीय घटना है और मेरे जीवन में वह अति मूल्यवान समय रहा है पुरी से भुवनेश्वर आश्रम लौट कर पूजनी जी को आज्ञा के अनुसार मैं बेलूर मठ के लिए रवाना हुआ और श्री श्री माँ के जन्मोत्सव के कई दिन पहले ही मठ में पहुंच गया यथार्थ स्मृति कथा यहीं से शुरू होती है बेलूर मठ में नित्य समय प्रातः है का दर्शन करके मैं उनके श्री चरणों के पास कुछ समय तक बैठा रहता था यह बात मैं कभी ना भूलूँगा कि वे मेरे ऊपर बहुत ही सदैव और स्नेहपरायण थे अनान्य सन्यासियों तथा तो दर्शनार्थियों से वे प्राय मेरी बात कहते थे बेंगलोर आश्रम में सम्मिलित होने के पहले मेरे जीवन की कहानी वे बहुत ही आग्रह से सुनते थे मैं भी सारी बातें उनसे कहता था सारी कहानी सुनकर एक दिन बेलोर मठ के सन्यासी प्रातः काल जब उनको प्रणाम करके चले गए तो उन्होंने मुझे एकांत एक में भेंट करने के लिए कहा मैं प्रातः काल सात बजे बाद उनसे भेंट करता था उन्होंने मुझसे जब ध्यान के लिए किस समय मंदिर में जाता हूँ पूछा मैं साढ़े पाँच से छः के बीच में रोज मंदिर जाता था उन्होंने और भी जानना चाहा कि मुझे सुनिद्रा हुई है या नहीं और मैंने क्या स्वप्न देखा है मैं रात के बारह बजे से पहले सो नहीं सकता था और प्रातः साढ़े पाँच तक मेरी नींद नहीं खुलती थी महापुरुष जी ने मुझे परामर्श दिया कि मैं रात को तीन चपाती के बदले दो खाऊं दूध का परिमाण भी घटाने के लिए कह दिया रात को अत्यधिक भोजन के कारण ही मुझे देर से नींद आती थी और भी कहा साधुओं को रात में अल्प भोजन करना चाहिए मेरे ध्यान जप के संबंध में भी महापुरुष जी की सावधान दृष्टि थी एक दिन मैंने उनसे कहा मैं अपने मन को किसी तरह से नहीं कर पाता हूं उत्तर में उन्होंने कहा यह समस्या प्राय सभी की है इसके लिए तुम्हें बार बार अभ्यास करना होगा जब साधन की प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने मुझे उपदेश दिया कि निर्दिष्ट लक्ष्य में जब मन को स्थिर नहीं रखा जा सके तब अंतर में एक ज्योति की कल्पना करके मन को उसी में निबद्ध रखना चाहिए मैं मन में वैसा अभ्यास करने लगा उन्होंने और भी विशेष उपदेश दिया कि मन यदि विचलित हो जाए तो मानस पूजा का अनुष्ठान करना होगा अर्थात प्रत्येक बार मंत्रोच्चारण के साथ साथ ईश्वर के चरण कमलों में एक एक पुष्पांजलि देनी होगी इस ढंग से जब साधना चलाते रहना चाहिए उसी से मन स्थिर हो जाएगा क्योंकि उस समय मन भगवान के चरण कमलों में पुष्पार्पण करने में लग जा, लगा रहेगा इस रीत का अनुसरण करने से मन संयत हो जाएगा और साथ साथ संसारिक तथा इंद्रिय विषयों के से मन को हटा लाना संभव होगा महापुरुष जी के उपदेश को मैंने सिर पर धारण कर लिया इससे यथेष्ट फल भी मिला और जब तथा ध्यान में मैं अच्छी तरह मन को निर्विष निविष्ट रख सका ध्यान रखने में विक्षेप होने पर उन्होंने कहा दीर्घ समय तक अविराम जप करते चलो मन को शांत रखो और गीता का पाठ करो यही था उनका उपदेश इस मार्ग का कठोर भाव से अनुसरण करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा और भी कहा यदि इस ढंग से अभ्यास कर सको तो निद्रा काल में भी तुम्हारा मन अनजान में नाम जप करता चलेगा और भी बताया जब और ध्यान के बाद ही यदि मन दूसरे विषयों में चला जाए तो ध्यान का फल नष्ट हो जाएगा इस कारण जब ध्यान के बाद गीता भागवत रामायण श्री श्री राम कृष्ण कथामृत इत्यादि सदग्रंथ पढ़ने चाहिए देह यंत्र के लिए जिस प्रकार विशुद्ध भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार मन के लिए पवित्र चिंतन आवश्यक है मैं जब दक्षिणेश्वर जाता था तब श्री रामकृष्ण देव जिस कक्ष में रहते थे उसी में रहता था प्रातः आठ से संध्या छः तक भोजन भी वहीं होता संध्या समय मठ में लौट आने के बाद महापुरुष जी की को जी जानना चाहते थे कि पूरा दिन मैंने कैसे बिताया मैंने बताया कि नित्य रोज पाँच छः घंटे जप और ध्यान में बिताता हूं उस बार दक्षिणेश्वर में मैं प्रायः पाँच सप्ताह तक प्रतिदिन उसी ढंग से आया जाया करता था मंदिर के अध्यक्ष के पास महापुरुष जी की चिट्ठी जाने से ही वैसी व्यवस्था संभव हुई थी बीच बीच में महापुरुष जी से आज्ञा लेकर मैं बाग बाजार उद्बोधन कार्यालय जाकर शरद महाराज अर्थात स्वामी शारदानंद जी से भेंट करता था भेंट करने के उपरांत मठ लौटकर दोपहर में भोजन करता था कभी कभी उद्बोधन में ही प्रसाद पाता था महापुरुष जी के पास जाकर शरद महाराज से जो बातचीत होती थी वह मुझे बताना पड़ता था वे मुझे इस के से वार्तालाप में बहुत उत्साह देते और कहते थे यही है यथार्थ सतसंग मैं श्रीमा के भवन में भी सप्ताह में दो बार जाता था कथा मृत के लेकर श्रीमा भक्तों के साथ बातचीत करने में व्यस्त रहते थे वहां सीतापति महाराज अर्थात स्वामी राघवानंद जी के साथ रोज ही भेंट होती थी महापुरुष जी कहते थे श्री हमारे संघ के ब्यास हैं श्री रामकृष्ण के उपदेशों को उन्होंने हृदय की परम श्रद्धा से लिखा है कथा मृत पढ़कर ही अनेक भक्त बेलुर मठ आए संग में सम्मिलित हुए और श्री श्री ठाकुर के भक्त हो गए हैं महापुरुष जी मुझे सीमा के साथ सहयोग रखने के लिए खूब उत्साह देते थे बेलुर मठ से मैं काशी होकर केदार बद्री के मार्ग में निकल गया उत्तराखंड के तीर्थों का भ्रमण ही मेरा उद्देश्य था तीर्थ भ्रमण समाप्त कर बेंगलोर आते समय जब मैं बंबई पहुंचा तो महापुरुष की चिट्ठी मिली मुझे उटकमंड जाना होगा 1926 सौ छब्बीस जून मास में मैं ऊटी पहुंचा। महापुरुष भी ऊटी में आकर पहले हाथी राम जी के मठ में और बाद में आंध्र के श्री टी प्रकाशम के गोदावरी हाउस में उतरे थे और नवंबर मास तक वहाँ रहकर स्थानीय आश्रम की प्रतीक्षा करके मद्रास बंबई आदि होते हुए बेलोर मट लौटे थे ऊटी आश्रम का उद्घाटन महापुरुष ने किया था मुझे ही उस आश्रम का भार पहले मिला उस साल जुलाई से लेकर अक्टूबर के अंत तक चार मास उनके साथ रहने का दुर्लभ सौभाग्य मुझे मिला था आश्रम भवन का निर्माण कार्य उस समय भी समाप्त नहीं हुआ था अतः मेरे दो सहकारी स्वामी चिद्भवानंद और ईश्वरानंद गोदावरी हाउस में महापुरुष के साथ ही रहते थे मैं अकेला ही आश्रम में रहता था दिन में उनका दर्शन करने जाता था वे आश्रम का काम समाप्त करके दोपहर से पहले मेरे साथ घंटा भर या उससे भी अधिक समय तक बातचीत करते थे इस समय विवेचना करते हुए महापुरुष मुझे बेलूर मठ के पूर्व प्रसंग याद कराकर जब ध्यान में और भी अधिक समय लगाने का उपदेश देते और कहते थे आध्यात्मिक जीवन में सदा श्री गुरु महाराज को आदर्श मानकर उन्हीं के पदांक का अनुसरण कर चलना चलना मैं दिन का पूरा समय जब ध्यान में व्यतीत नहीं कर सकूँगा सुनकर उन्होंने मुझे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा निर्देशित निस्वार्थ काम में आत्मनियोग करने के लिए कहा इस काम के पीछे नाम या जश की आकांक्षा नहीं रहनी चाहिए यह निस्वार्थ सेवा होगी फलस्वरूप मन में पवित्रता आएगी जब और ध्यान इसी से सहज हो जाएंगे आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति होगी महापुरुष जी के श्रीमुख से मैंने सुना अल्मोड़ा आश्रम में रहते समय वे और हरि महाराज स्वामी तुरानंद जी महाराज किस ढंग से ध्यान करते हुए समय बिताते थे उन्होंने बताया मानव जीवन का आदर्श है ईश्वरोपलब्धि ईश्वर के अनुग्रह से हम लोगों ने मनुष्य जन्म पाया है और आश्रम में सत्संग प्राप्त किया है हमें उस सुग को नष्ट नहीं करना चाहिए विवेचना के प्रसंग में श्री राम से राम महाराज की बात उठती थी इस युग के अवतार श्री गुरु महाराज मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इस धरा धाम पर अवतीर्ण हुए हैं उन्होंने साधन भजन बहुत सुगम कर दिया है जिससे लोग अनायास उसका अभ्यास कर सके यह पंडितों का धर्म नहीं है उन्होंने वेद या उपनिषद श्लोक उद्धृत न करके हिंदू घर के प्रत्येक मनुष्य के परिचित उदाहरणों उक्तियों और वाणियों की सहायता से आध्यात्मिक भाव को सबके हृदय के द्वार पर ला दिया है मैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन का उत्सर्ग कर सकूं इस हेतु तो मेरे लिए एक उपयुक्त निर्जन स्थान खोज निकालने के लिए महापुरुष विचार करने लगे अतः इस विषय में ऊटी तो हिमालय के समान ही उत्तम स्थान है आश्रम के हाल में मेरे ही एक कंबल के ऊपर बैठकर कर महापुरुष जी ने स्वयं दिखा दिया कि किस ढंग से जप और ध्यान करना चाहिए उनकी बातें अभी भी कानों में गूंज रही है कंबल अभी तक मेरे पास स्मृति चिन्ह के रूप में रखा हुआ है ऊटे आश्रम में, में मेरा काम था पूजा अर्चन उसके अतिरिक्त वे कहते थे मुझे जप ध्यान में और भी अधिक समय देना चाहिए और रात ही इसके लिए उत्तम समय है श्री गुरु महाराज के ढंग से जब ध्यान साधना करते थे उसका महापुरुष जी उदाहरण देते थे वे कहते थे मद्रास अथवा अन्य समतल भूमि के प्रांत में काम करते हुए थक जाने पर साधु लोग अनायास ऊटी में जाकर विश्राम और जब ध्यान कर सकते हैं साधन भजन के लिए यह स्थान बहुत ही उत्तम है ऊटी आश्रम में आने वाले मनुष्यों की आकांक्षा क्या है यह जानने के लिए महापुरुष जी को बहुत ही कौतूहल था वे उनका भाषण सुनना चाहते थे मेरे मुख से यह बात सुनकर उन्होंने कहा आजकल के शिक्षित लोगों का यह एक मैनिया है कलकत्ते में भी उन्होंने ऐसा भाषण मैनिया देखा है महापुरुष मेरी दीक्षा या सन्यास के गुरु नहीं थे किंतु वे मेरे आध्यात्मिक जीवन के गुरु थे प्रतिदिन प्रार्थना के समक्ष उनके प्रति मैं भक्तिपूर्ण विनम्र प्रणाम जताता हूँ उस बार दुर्गा पूजा के अन्तर वे ऊटी छोड़कर गए फिर कभी ऊटी में नहीं आए फिर 1928 ईस्वी में श्री महापुरुष के साथ बेलूर भट्ट में मेरी भेंट हुई थी उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा ऊटी आश्रम के आंगन में पुरोथित रहेगी उन्होंने जानना चाहा कि मठ और उटी में उनके पूर्व निर्देश के अनुसार मैं जब ध्यान करता चलता हूँ या नहीं आध्यात्मिक पथ में चलने के लिए उनके सभी निर्देशों का मैं अपनी शक्ति के अनुसार पालन करता हूँ ऐसा जिताया श्री गुरु महाराज तुम्हें आशीर्वाद दें जैसे तुम इस जीवन में आनंद और शांति पा सको इतना कहकर उन्होंने मुझे बेलून बढ़ते जाते समय खूब आशीर्वाद दिया इसके बाद फिर कभी मैंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया यद्यपि प्रायः स्वप्न में उनका दर्शन मिलता था उस समय मैं मैसूर आश्रम का कार्य अध्यक्ष था मठ में रहते समय रोज सायम प्रातः मुझे महापुरुष का दर्शन मिलता था वे मुझसे हिमालय के अल्मोड़ा और पेटा नामक स्थान में अपने जप और ध्यान अभ्यास की बात कहते थे मेरे आध्यात्मिक जीवन में विशेष उन्नति नहीं हो रही है। सुनकर उन्होंने पूछा उन्नति शब्द से मैं क्या समझता हूँ चित्त को शांत करके सुनिर्दिष्ट आदर्श से अत्यंत मग्न होना ही साधना की उन्नति है श्री गुरु महाराज के अनुग्रह से समय पर मेरी उन्नति होगी ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया अभ्यास करो अभ्यास करो केवल जब ध्यान का अभ्यास करो उसके अनंतर श्री गुरु महाराज का उन्होंने एक गाना गाया डूब डूब डूब रूप सागरे अमार मन तलातल तल पाताल खुजले पावीरे प्रेम रत्न धन अर्थात हे मेरे मन तुम भगवान के रूप सागर में डूबता चला जा वह तत्काल वह तला पाताल खोजने पर प्रेम रत्न धन मिल जाएगा आशा यह है कि जल के ऊपर केवल तैरते रहने से काम नहीं चलेगा अतल गंभीर साधन समुद्र में डूबने पर ही प्रेम रूप मुक्ता का संधान मिल जाएगा मायावती जाने का मुहूर्त आ गया मैं आशीर्वाद भागने गया उन्होंने कहा फिर कहता हूँ जब और ध्यान का अभ्यास नियमित भाव से करते चलो उसी से सब कुछ पा जाओगे श्री गुरु महाराज तुम्हें आनंद और शांति दे दक्षिण भारतीय रीति के अनुसार मैंने दो तीन बार उन्हें शास्त्रांग प्रणाम किया और जब मायावती के रास्ते अल्मोड़ा के लिए मैं चलने लगा तो वे कमरे से निकल जाए और मायावती के मार्ग की विघ्न बाधाओं को तो बताकर उन्होंने मुझे सावधान कर दिया यह और भी पूछा कि मेरे साथ यथेष्ट रुपये पैसे हैं या नहीं मेरे माता पिता की तरह ही वे मेरे जीवन भर खोज खबर लेते थे मेरे ऊपर उनका कितना स्नेह था यह सोचकर परवर्ती काल में कितने दिन संध्या समय भी आंसू बहते रहे हैं उनकी गिनती नहीं है हरिओम दश्त